ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री चैतन्य जय निनंद चंद्र जयादचंद्र जौरभक्तवृंदम ज्ञानींधस्या ज्ञानंजनशला चक्षुन्मील ये नस्मे श्रीगुरव नमश्रेष्ठ मनमपी शक्तिपुत्र स्वूप धवी दुष्टी राघाकुंडम गिरीगणमहो राधिका मधवाशत यथित कृपया श्रीगुंथ वंदेहुश्रीयसमल श्रीगुरी वैष्णवास्व श्रीपाजा सहगन रघुनाथंत सजीव साइतम सवधित गर्जन सहित कृष्ण चैतन्यदेव शिवाधा कृष्ण सहगण लिता शिवशाखाता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम call my name ah cellphone off please hari oh. krishna sarvopana telephone off brother we will do it daily darshan do you call my name इस श्री चैचन्द्र चाचाम से पाठ किया रूपानोगा भक्त होने के बारे में उस विषय पर रूपानोगा शब्द का अर्थ रूप गोस्वामी के अनुग्रह में श्री चैचन्द्र चरितमृत से हम रूप गोस्वामी के बारे में ज्ञान लेते हैं तो हम जो शिलप्रौपद के अनुयायी या अनुग्रह है हम शिल प्रोपात के अनुयायी होने से रूपानुग्रह होते हैं, क्योंकि शिल प्रोपात रूप गोस्वामी के अनुयायी है तो रूप गोस्वामी के बारे में हमें श्री चेची का पाठ करना चाहिए सामान्यता हम भक्तों को बताते हैं तो पहले भागवत गीता यथारूप पाठ करो उसके बाद श्रीमद भागवत और भक्तिवृषाम सिंधु और उसके बाद श्री चैचन्द्र चारृत तो ईसा भी शास्त्र पर न तो समय लगता है न श्रीमद भागवत अठारह खंड में आता है, किसने पूरी श्रीमद भागवत पाठ किए चे में नहीं, तो हमें नालम होना चाहिए शुरुआत से वृगोस्वामी कौन है इनकी शिक्षा क्या क्या है तो में उसके बारे में कुछ बताया और <coughs> वो शिक्षा जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को प्रदान किया वो शिक्षा का संकलन है संक्षिप्त रूप में इस श्री चैतन्य स्त्री चैचन्या और वो शिक्षा से में कुछ uh, नमूना आज कहूंगा और uh, धीरे धीरे और भविष्य में इस रूप शिक्षा अध्याय से पाठ करूंगा इस अध्याय मध्य लीला उन्विंश अध्याय सामान्यत गोरिय भक्तों में रूप शिक्षा कहते श्री जाने महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश तो प्रत्येक अध्याय के प्रथम श्लोक संस्कृत में है कविराज को स्वामी जो के चेखक के स्वयं रचना एक संस्कृत श्लोक जिसमें होने वाला अध्याय का विषय का उपसंहार है तो so, इस अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार है यंग कालेन वृंदावनीसखेलीर्ता कालताज शक्ति मुत्ख सच व्यथनपुन सभुर्विधिव लोकसृष्टि इसका अनुवाद अनुवाद इस विराट जगत की सृष्टि करने के पूर्व भगवान ने ब्रह्मा की हृदय में सृष्टि की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की और वैदिक ज्ञान प्रकट किया ठीक उसी तरह उसी तरह से या उस रूप से <laughs> महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए को स्वामी के हृदय के आध्यात्मिक शक्ति से संचालित किया शिलोस्वामी इस शक्ति से वृंदावन में कृष्ण की उन लीलाओं को पुनर्जीवित कर सके जो प्राय विस्मृत हो चुकी थी इस तरह उन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया तो so, बहुत सुंदर श्लोक है बहुत सुंदर उपदेश है और इसमें ओ, इसका मर्म बहुत महत्वपूर्ण है कि पूर्व काल में भगवान कृष्णा ब्रह्मा जी को उपदेश प्रदान किया वैदिक ज्ञान प्रदान किया और इस प्रकार ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को शक्ति संचारित किया जिससे ब्रह्मा यथेष्ट शक्ति और बुद्धि मिली जगत की सृष्टि करने के लिए तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को वैदिक ज्ञान का सारांश प्रदान किए और उनको शक्ति संचारित किए जिससे Uh, वे समर्थ थे भगवान कृष्ण की वृंदावन लीला का वर्णन करने के लिए विशेषकर वासक लीला, जो प्राय लुप्त था तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को शक्ति और बुद्धि प्रदान किए जगत की सृष्टि करने के लिए जगत की सृष्टि का हेतु क्या माया मुग्ध जी हां कृष्ण भूलि से जीव अनादि बाह्य मुख अथ माया तारे दया संसार दुख सब कृष्ण मुक्त जी जो सेवा भावी नहीं है इस भौतिक संसार में आते हैं कृष्ण से दूर रहने की इच्छा से और वे संसारिक दुख मिलते तो बहुत लोग पूजते हैं या चुनौती देते कि आ, है कि यदि भगवान सबके हितैषी हैं तो क्यों इस भौतिक संसार में दुख है भगवान तो सबको सुखी बनाना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर है कि चूंकि भगवान सबके सबको हितयशी है इसलिए संसार में ही दुख होते है। किस प्रकार उतर है यदि हम किसी व्यक्ति का ख्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं हम ऐसे कहते हैं जिससे उनका सुख होगा दुख नहीं इस भौतिक संसार में दुख होते जिससे मायाबद्ध जीव साक्षा खा करेंगे कि कृष्ण सेवक के बिना मैं सुखी नहीं होंगे तो इस भौतिक संसार में दुख का मूल कारण है कृष्ण विस्मृति जीव का स्वभाव है जैसे हम इस अध्याय में पाता चलेंगे कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्योदास हम सब कृष्ण के दास हैं हम हमारा स्वभाव है सचिद आनंदमय आनंदमय परंतु यदि हम श्री कृष्ण की सेवा से चुत होते यदि हम श्री कृष्ण से अलग होते यदि हम राजी नहीं है कृष्ण भगवान की सेवा करना तो वो सेवा करना जो आनंद का मूल हेतु है आ, आ, वो यदि हम नहीं करते तो हम सुख नहीं मिलते तो इस भौतिक संसार में शब्द कृष्ण बाहिर्मुख है तो शब्द है उन्मुख बाहिर्मुख उन्मुख का अर्थ है जो राजी है श्री कृष्ण की सेवा करना सेवन मुख और बाहिमुख जो राजी नहीं है तो जो कृष्ण बाहिमुख है वो स्वभावतः दुखी होते हैं और वो दुख इस भौतिक संसार में बहुत प्रकार रूप में प्रकट होते हैं जिनमें तीन मुख्य श्रेणियां हैं आध्यात्मिक दुख अधिभौतिक दुख और अधिदायविक दुख परंतु ये सब दुख का कारण है अर्थ है कि दुःख प्राप्ति से जीव जिज्ञासु हो सकते मैं क्यों दुखी हूं मैं सुख प्राप्ति चाहता हूं परंतु दुख प्राप्ति होती है क्यों तो इस दुख प्राप्ति का कारण है उद्देश्य है कि उसके द्वारा बद्ध जीव या कृष्ण विरोधी जीव का सुधार हो सकता है, सुधार हो सकते जिससे वो राजी होंगे कृष्ण की सेवा करने। तो भगवान कृष्ण स्वयं इस भौतिक जागत में आते हैं और भगवत गीता उपदेश देते हैं और इनकी सुंदर लीला प्रकाशन कहते जिससे बद्ध जीवों आकर्षित होंगे और राजी हो उनकी सेवा करना तो ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि की परंतु सृष्टि करना का कोई अर्थ नहीं होता यदि भगवान कृष्ण इस भौतिक जाग जाग़ में नहीं आते तो केवल जीवन को दूध देने से जीवों का कल्याण नहीं होता उनको अवसर भी होने चाहिए जिससे वे दुख से मुक्त हो सकते हैं जिससे वे पुनः कृष्ण लीला में अंश ग्रहण कर सकते हैं तो इसलिए भगवान कृष्ण इस भौतिक जागत में आते हैं और उनकी बहुत रामनिया लीला विलास करते हैं और इस तरह वे बद्ध जीवों को वाणी देते हैं जीव जागो जीव जागो उष्ट जागृत प्राप्य बरांग निबोधत उठो जागो आ उठो जागो अः प्रबोध हो जाओ कि मानव जन्म में अवसर क्या है आ, तो ये वृंदावन लीला श्री कृष्ण की सर्वोत्तम लीला है आ, और उसके बारे में ज्ञान नहीं था जगत में इसलिए भगवान कृष्ण आए थे और व्रजविलास किए थे परंतु काल का प्रभाव से कालेन कालेन अलोकथम काल का प्रभाव से कृष्ण लीला के बारे में वो ज्ञान जो मानव समाज में था लुप्त होगा, तो इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से रूप गोस्वामी शक्ति संचालित किए जैसे पहले ब्रह्मा जी को शक्ति संचारित किया सृष्टि करने के लिए जगत की सृष्टि तो उसी प्रकार कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में रूप गो को शक्ति संचारित किए थे वृंदावनियम रस वार्था वृंदावनियम वृंदावन के बारे में राकेली का मतलब रास विलास वार्था समाचार कथा जो काल में लुप्त हो गया है तो चैतन्य महाप्रभु संचार्य रूपम शक्ति संचारित रूप गो को, को। संचार्य रूप रूपे, आ, आ, तो पूरी चैतन्य चारित अमृत फाट करने बहुत समय लगते और इस अध्याय में वो रूप शिक्षा का विभाग की पहले और बहुत वर्णना है तो मैं एक सौ नंबर श्लोक या श्लोक एक्चुअली इसको पायार बोलते बंगाली में करता ए प्रयागे रहिया प्रयाग रही शक्ति संसार चैचन्य महाप्रभु आ प्रयाग में थे अ वहा दस दिन रहे दशाश्वे घाट पर वाराणसी में दशाश्वेद बहुत प्रसिद्ध है एक दशाश्वमेध घाट भी है प्रयाग में वहा पर चैतन्य महाप्रभु दस दिन पर रु गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किए जिसका उपसंहार इस रूप शिक्षा अध्याय में संकलित है प्रभु कहे रूप, भक्ति रस लखन सूत्र रूपे है कही बिष्टा जाय वर्णन प्रभु कहे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा सुनो रूप भक्ति रस लखन भक्ति रस के लक्षणों सूत्र रूप है कही सूत्र के रूप में कहता हूं संक्षिप्त रूप में कहता हूं क्योंकि विस्तार ना जाए वर्णन पूरा विस्तार रूप में एक वर्णन करना संभव नहीं है क्योंकि कृष्ण कथा कृष्ण लीला कथा असीम अफार्प्त है फिर भक्तिवश सिंधु छा ख बिंदु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्तिवश सिंधु अर्थात वो कथा वो भक्ति रस के बारे में एक सिंधु जैसे है वो सिंधु जिसका पार नहीं है और बहुत गहरा भी है तो वो भक्ति रस सिंधु से चेतन महाप्रभु कहते हैं मैं एक बूंद एक बिंदु ने कहा उसके बारे में कहता हूं छाई थे चौखाने के लिए चैचन्य महाप्रभु का उपदेश वो उपदेश का चरम स्तर है वृंदावन रस वृंदावन यम राषक दीवार परंतु वो राषक वार्ता में प्रवेश करने के लिए वो वार्ता श्रवण करने के लिए हमें योग्य होना चाहिए तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा रुको स्वामी को का आरंभ होता है। उसी स्तर पर जिस पर भगवान कृष्णा को आजुको गीता ज्ञान का प्रदान का आरंभ किया तो श्री कृष्णा की पहली शिक्षा को क्या थी कि हम ईश्वरीय नहीं है हम जीवात्मा है तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु बद्ध बीव की अवस्था का वर्णन कहते हैं पहले वृप गोस्वामी को जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास यही शिक्षा सनातन शिक्षा में आते हैं इसके बाद रूप शिक्षा के पश्चात चैतन्य चर्चा अमृत में सनातन शिक्षा तो कैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश प्रदान किया है तो चेतन्य महाप्रभु की पहली शिक्षा है रूप गोस्वामी को ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण छाशी लख जो निथे करे भ्रमण इस ब्रह्मांड में कितना जीव है कितना कितना है असंख्य तो जितने भी सुपर कंप्यूटर लेना है गिनना संभव नहीं है असंख्य और चौरासी लाख जोन खड़े है भ्रमण चौरासी लाख प्रकार की जीव जाती है और मायाबद्ध जीवों इस प्रकार भ्रमण करते भौतिक संस्था में तो so, कभी कभी एक जीव ब्रह्मा जी का पद मिलते कभी कभी भी इंद्रदेव का पद मिलते कभी कभी कीट की स्थिति मिलते हैं, तो कीट आनु सबसे नीचे ब्रह्मा इंद्र ऊपर पद है और बीच में मनुष्य जाति सांप, पशु वृक्ष वनस्पति यही सब है वो सबसे नीचे नात्य जाति पद्म पुराण का विचार क्या अनुसार जल जल तो हर श्लोक के साथ शिला का विस्तृत छठ है तो ये सब आपको स्वयं पढ़ना चाहिए तो उसके पहले गीता भागवत भक्ति प्रसाद मित्र सिंधु ने कुछ थोड़ा सा थोड़ा सा क्या नमूना देता हूँ बोलता हूँ तो चैचान्य महाप्रभु सब कुछ क्योंकि चैचान्य महाप्रभु भगवान स्वयं होते हुए भी एक आदर्श आचार्य जैसे शिक्षा प्रदान करते आज का एक फैशन है कि कुछ लोग स्वयं भगवान को बोलते है और उनके मूर्ख अनुगामीओं कहते है कि वो भगवान है और वो मूर्ख मूर्खों के तथा कथित भगवान जो भी कहते हैं वो सब मूर्ख मानते हैं जो वास्तविक भगवान तो सर्वाधिकारी होते हुए भी शास्त्र से देते है जो चेचन्य महाप्रभु भी जीव के बारे में शास्त्र से उद्धृत कथा प्रमाण देते हैं किसाग्र शाग पुनः शतांशरी जीव स्वरूप विचारी बंगाली में आ, और एक वचन इसके बाद एक संस्कृत शास्त्रीय श्लोक से शतांश किशाग्रशतभाग से शताशात्मक जीव सूक्ष्मयो हिचिखण यदि हम बाल के अगले भाग्य सौ खंड करें और इन सौ लेकर फिर से उसके सो भाग खड़े तो वह सूक्ष्म असंख्य जीवों में से एक के आकार के छूलिया होगा अर्थात जीव अति सूक्ष्म है वे सब छिट खंड अर्थात आत्म के खन होते हैं पदार्थ के नहीं तो इसका अर्थ है कि जीव बहुत सूक्ष्म है और आंकों से जीव को देखना संभव नहीं है एक और शास्त्र वाणी शास्त्रीय श्लोक चीचाने महाप्रभु कहते हैं। है पालाग्र शागस भागो जीवः विज्ञा यदि हम एक ही दूसरा श्लोक से यदि हम बाल की नोक को सौ भागों में विभाजित करें और इनमें से एक भाग को लेकर पुनः उसके सौ भाग करें तो वह दस आ, हजारवांग भाग ही जीव की माप है या मुख्य वैदिक मंत्रों का निर्णय है और श्रीमद भागवत से सूक्ष्म जीव भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन सूक्ष्म खणों में मैं जीव हूं तू जैसे भगवगी गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मृगान मृगानम छ मृगेंद्रो हम फाशुओं में मैं फाशुओं के राजा शेर हूं और अक्षरा नम अखारो स्मी अक्षरों में मैं अखार हू तो इस प्रकार श्रीनाथ भागवान में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी सूक्ष्म वस्तु में, में जीव सबसे सूक्ष्म है और इस प्रकार शास्त्रों से बहुत प्रमाण देते हैं जीव के बारे में चैतन्य महाप्रभु आ, कहते हैं तो कैसे इस बौतिक संसार में चौरासी लाख प्रकार की जीव जाति में ये सब बद्ध जीव फैले हुए थारे थार्व जंगम द्विभेद जंगम जल स्थल तो असंख्य जीव है और चौरासी लाख जीव जाति में चौरासी लाख जीव जाति में दो मुख्य विभाग है स्थावर और जंगम अर्थात अचल और चल। अचल अंत चल अंत असंख्य जीवों के दो विभाग किए जा सकते हैं चर तथा अचल अच्छा। चार जीवो में पक्षी तथा पशु आते हैं। मनुष्य जाति अति पुलिंदा जल शबा। तो <coughs> मनुष्य चौरासी लाख जीव जाति में चार लाख मनुष्य हैं। परंतु <coughs> मनुष्य संख्या बहुत कम है विशेषकर छोटे छोटे कीट-क्रीमी बहुत बहुत है और वृक्ष वनस्पति बहुत उनके संख्या बहुत है आ, तो मनुष्य मनुष्यों का संख्या बहुत कम है होते हैं और उनमें असभ्य भी है नृ फुलंद बौद्ध, सबा ये सब आ, आ, नीच जाती हैं वैदिक दृष्टि के अनुसार सब लोग जो बश्रम समाज के बहा सबले चंडाल है और इसलिए वे अयोग्य है वैदिक विधियों का पालन करने के लिए और इसलिए वे मनुष्य आकृति प्राप्त किए छू हैं, फिर भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अयोग्य वेद मध्य, जो वेद वेद को मानते हैं ऐसे व्यक्ति जो वेद को मानते हैं वाणाश्रम विभाजन आ, में भाग लेते हैं तो ऐसे लोग योग्य है आध्यात्मिक उन्नायन करने के लिए ऐसे लोग वेदनिष्ठ बोलते उनका विश्वास है वेद शास्त्र में वेदनिष्ठ मध्य और एक वेद मुख्य माने तो वेद निष्ठावान जो है मनुष्य जाति में तो उनमें आधा भाग जो केवल मुंह से औपचारिक रूप से वेद को मानते वेद निषि पाप करे धर्म ना ही वे धर्म वेद उस सब औपचारिक रूप में मानते परंतु वास्तव में नहीं मानते वे पाप करते हैं जैसे कलयुग युग आरंभ काल में बहुत से कहते हुए धार्मिक लोग जो तो वैदिक यज्ञ का नाम से पशु हत्या बहुत किया है और इसलिए बुद्ध देव आए थे तथा कथित वैदिक बलि बलिदान बंद करने के लिए तो इस प्रकार बहुत से लोग हैं जो धार्मिक जायसे है परंतु वास्तव में उनका उदेश्य है भौतिक सुख और धाम को नहीं मानते धर्म धर्माचारी मोदे बहुत कार्मनिष्ठ तो ऐसे लोग जो इंद्रिय सुख चाहते हैं उनमें कुछ है जो धर्म केवल नाम से मानते और कुछ लोग है जो वास्तव में वेद शास्त्र को मानते परंतु वो मानते किसलिए इंद्रिय सुख प्राप्ति के लिए क्योंकि वेद शास्त्र में बहुत निर्देश है तो किस प्रकार वैदिक विद्यां पालन करने से लोग स्वर्ग जा सकते पुण्य कर्म करने से हम इस भौतिक संसार में इंद्रिय सुख उस प्रकार निर्देश शास्त्र में है और जो आ, उस वचन से आकृष्ट होते हैं वे वेद शास्त्र को मानते हैं परंतु वे वेद शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य नहीं जानते ऐसे लोग कार्मनिष्ठ बोलते और ऐसे लोग पुण्य पुण्यकर्म करते हैं और oh, uh. यज्ञ कार्य कहते हैं तीर्थ करते हैं गौसेवा uh. कहते हैं, हैं। ब्राह्मणों की सेवा करते हैं सब से, से ये सब पुण्य कर्म कहते हैं किस उद्देश्य से जिससे ये सब पुण्य कर्म करने से मैं स्वर्ग जोगा उनका आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ और एक करोड़ कार्मनिष्ठ व्यक्ति में शायद हम एक ज्ञानी मिलेंगे ज्ञानी शब्द इस प्रसंग में ज्ञानी शब्द का अर्थ है जो पूरी बौतिक संसार की अवस्था देख के विचार करके सिद्धांत निष्कर्ष किए कि इस भौतिक संसार दुखमाय है और इसलिए शास्त्र में वो भाग जिसमें वो ज्ञान है कैसे जगत दुख है और कैसे हम इस दुख से मुक्त हो सकते उस शास्त्र का विभाग जो वेदांत कहते हैं उपानिषादों को मानते हैं ऐसे व्यक्ति ज्ञानी बहुत है और कार्मनिष्ठ या कार्मी से एक ज्ञानी श्रेष्ठ है चेतन्य महाप्रभु का विचार खोटी ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त तो वो ज्ञानी जन का लक्ष्य है मुक्त होना बोतिक, आ, क्लेशों से जन्म मृत्यु छक्कर से मुक्त होना परन्तु वो मुक्ति प्राप्ति बहुत दुर्लभ है इसलिए चैचन्य महाप्रभु कहते हैं कि करो करो ज्ञानी जन में एक जन जो वास्तव में मुक्त है वो श्रेष्ठ है कोटि मुक्त मोदी दुर्लभ एक कृष्ण भक्त औ करो करो ऐसे मुक्त में मुक्त जीवन है एक कृष्ण भक्त दुर्लभ है तो शायद आप सोच रहे है तो कृष्ण भक्त तो बहुत है जीवन मुक्त ज्ञानी हम कम देखते है परंतु भक्त हम बहुत देखते है तो सामान्यतः हम किस प्रकार का भक्त देखते हैं जो वास्तव में कार्मनिष्ठ है और भक्ति एक उपाय जैसे ग्रहण करते हैं उनका इंद्रिय सुख बढ़ाने के लिए और एक और विचार है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस वर्तमान काल में इस कल में भक्ति का प्रचार बहुत होते हैं अन्य अन्य वैशाव आचार्यों के द्वारा परंतु पूर्व काल में भक्ति के बारे में मानव समाज में ज्ञान बहुत कम था को ज्ञाने मोदे हर हाँ। इसके बाद शैक्षण्य महाप्रभु भक्तों की महिमा कहते हैं और उसके बारे में मैं ही कहूंगा यादि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो और अभी इस कथा का समापन करता हूं हरे कृष्ण इस प्रकार कथा पाठ बोलते कुछ श्लोक कहना व्याख्या करना पाठ बोलते कथा है लीला वर्णन प्रवचन शास्त्र उपदेश देना इसको पाठ बोलते हरे कृष्णा अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछिए अगर किसी के प्रश्न हो पूछ सकते हैं और उससे अच्छा हो एक तो प्रश्न पूछ वो भी अच्छा है और आप सब प्रश्नों के उत्तर में लेंगे शिलोप की पुस्तक है फिर सेन्तु क्योंकि सब लोग प्रस्तुत नहीं है सब शास्त्र पढ़ना सब लोग के पास समय नहीं है और सब जो छात्र है सब जो उत्साह है शास्त्र पढ़ने के लिए तो अभी तक तो सब कुछ पाठ नहीं किया क्योंकि उत्साह नहीं पहुंचना ही तो कुछ साल लगते है यही सब भागवत छ्य चार पाठ करने के लिए और जो एक बार पाठ की छू की है तो पूरा याद नहीं है इसलिए इस व्यवस्था होती हैं प्रवचन पाठ जिससे जो बार शास्त्र शास्त्र की कथा सुननी है पाठ किया है वे उनका एक साक्षर था भक्तों को प्रदान करते हैं हरे कृष्ण